महाभारत आश्वेधिक पर्व वैष्णवधर्म अध्याय यम यमलोक के मार्ग का कष्ट और उससे बचने के उपाय युधि उच देव देवे सद त्य परम कौतूहलि एक धर्मलोकस्य धर्मलोक जिट्ठी ने पूछा दैत्यों का विनाश करने वाले देव देवेश्वर मेरे मन में सुनने की बड़ी उत्कंठा है मैं आपका भक्त हूँ केशव आप सर्वज्ञ हैं इसलिए बतलाइए मनुष्य लोक के और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है तो निर्मुक्त पंचभूत विवर्जित कथे अस्व महादेव सुदुख अशत सर्वश्रेष्ठ देव जब जीव पांच भौतिक शरीर से अलग होकर त्वचा तो हड्डी और मांस से रहित हो जाता है उस समय उसे समस्त सुख दुख का अनुभव किस प्रकार होता है जीवस्त कर्म लोके सुकर्म भे शुभा शुभ अनुब्ध्य तय पास ने दारुणी मृत्यु दूतय दुराधरषोर घोर पराक्रम सुना जाता है है। कि मनुष्य लोक में जीव अपने शुभ-शुभ कर्मों से बंधा हुआ है। उसे मरने के बाद यमराज की आज्ञा से भयंकर दुर्धर्थ और घोर पराक्रमी यमदूत कठिन पासो से बांधकर मारते पीटते हुए ले जाते हैं वह इधर उधर भागने की चेष्टा करता है पुण्य पाप कृतान सुख दुखम दुखे पुनः वहाँ पुण्य पाप करने वाले सब तरह के सुख दुख भोगते हैं अतः बतलाए बतलाइए मरे हुए प्राणी को दुर्धस्य यमदूत किस प्रकार ले जाते हैं किम किम् कि प्रमाण वर्ण कौवास केशव जीवस् यक्षत तो नि्यम यमलोक वेह केशव यमलोक में जाते समय जीव का निश्चित रूप रंग कैसा होता है और उसका शरीर कितना बड़ा होता है ये सब बातें बताइए श्री भगवान सुन राजन यथावृत्त जन्म तम पिपृक्षते तत्ते हम कथे मद्भक्त नरेश्वर श्री भगवान ने कहा राजन नरेश्वर तुम मेरे भक्त हो इसलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ सुनो सरसीते ते सहसाणी योजनाना जुधिष्ठि मनुष्य च लोकस्या यभनौकम युधि ठिर मनुष्य लोक और यमलोक में छियासी हजार योजन का अंतर है न तथा न वाप्यो दीर्घ का वाप्य नुधि ठिरा युधि ठिर इस बीच के मार्ग में न वृक्ष की छाया है न तालाब है न पोखरा है न बावड़ी है और न कुआं ही है ना ना ना न मंडप सभा न नृपा निककेत न पर्वतो नदी वापी न भूमिर्विवर क्वचि न ना ग्रामो नाश्रमोवाद्या वा बना च न किंचिदाश्रमस्थ पथित जधिषि युधिठिर उस मार्ग में कहीं भी कोई मंडप बैठक प्याऊ घर पर्वत नदी गुफा गांव आश्रम बगीचा वन अथवा ठहरने का दूसरा कोई स्थान भी नहीं है जंतो प्राप्त कालस्य से वेदना कारणेत्यक्त कारण त्यक्त कंठगत पुनः शरीर चाल्यते जीव जबसो मातरी निर्गत वायु भूतस्तु सतकोषा तो कलेबरान् शरीरम तद्रोपम तद्वर्ण तत्प्रमाणत अदृश्यम तत्प्रवेशस्तु जब जीव का मृत्युकाल उपस्थित होता है और विवेदना से अत्यंत चटपटाने लगता है उस समय कारण कारणतत्व शरीर का त्याग कर देते हैं प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बर्बस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है छह कोशों वाले शरीर से निकलकर कर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर के रूप रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं उसमें प्रविष्ट होने पर जीव को कोई देख नहीं पाता स्वंत्रात्मा देहवताम अष्टांग संचरे छेदनाद भेदनाडनात्मा नृत्य देहधारियों का अंतरात्मा जीव आठ अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है वह शरीर काटने टुकड़े टुकड़े करने जलाने अथवा मारने से नष्ट नहीं होता नाना रूप धरे घोरई प्रचंड चंड साधनय ने मानो दुराधर से अमदूत यमा गया यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूपधारी अत्यंत क्रोधी और दुर्धर्ष यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं पुत्रधारिपाशि संसो बलाकर्म भेषानत सुकृत दुष्कृत उस समय जीव स्त्री पुत्र आदि के स्नेह बंधनों में आबद्ध रहता है जब विवश हुआ वह ले जाया जाता है तब उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं आकंदमान करुणम बंधु भि दुख पीड़ित तो त्यक्वा बंधु जनम सर्व निरपेक्षति उस समय उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं तो भी वह सबके ओर से निरपेक्षो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है मातृभि पितृभिश्च मातृभिर्मा तुले दारह पुत्रिश्चय रुद्रुद्भि त्यजते पुनः माता पिता भाई मामा स्त्री पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं उनका साथ छूट जाता है हम। तस्तु उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भींगे होते हैं उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप हो चल देता है अंधकार अपारम तम महाघोरम तमोवृतम दुखान्तम दुष्प्रतारम च दुर्गम पापकर्मणाम वह पापकर्म करने वालों का मार्ग अंधकार से भरा है और उसका कहीं पार नहीं दिखाई देता वह मार्ग बड़ा भयंकर तमोमय दुस्तर दुर्गम और अंत तक दुःख ही दुख देने वाला है वैवस्वत देवासुरुष्यास्वत वशाुर स्त्री पुण्यपुंसक पृथिव्या जीवसंगित मध्यम युवभर्वापी बाल्यथ जातम से गर्भस्थ ग्य सहापथ यमराज के अधीन रहने वाले देवता असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव पृथ्वी पर हैं वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हों बाल वृद्ध तरुण या जवान हो तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हो उन सबको एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है पूर्वाण्ढे वाणेवा संध्या कालेवा पुनः प्रदोषेवात्रि प्रत्युषेवाप्युपस्थित पूर्वान्ह हो या मध्यान, संध्या का समय हो या रात्रि का आधी रात हो या सवेरा हो गया हो वहाँ की यात्रा सदा खुली ही रहती है नृत्युदोतय दुराधृत्य प्रचंडय चंडयी आक्षिप्यव प्रया सभी प्राणी दुर्धर्ष उग्र शासन करने वाले प्रचंड यमदूतों के द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलोक जाते हैं क्वचिभे तय क्वचिन्मत क्वचिन्मत प्रस्खल क्वचि क्वचि क्रंदेदना तय स्त गंतव्यम यम साधन यम लोग पद पर कहीं डर कर कहीं पागल होकर कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए चलना पड़ता है निर्भरस्यमानुद्वेह विधुत भय शरीर गंतव्य तथा यम दो की दाँट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाते हैं और भय से विवल हो थर थर काँपने लगते हैं दोतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है काष्टो पर धर्मवर्जित धर्महीन पुरुषों को काट पत्थर शिला दंडे जलती लकड़ी जलती लकड़ी चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए जमपुरी को जाना पड़ता है वेदनास्त विक्रोशा विक्रोशा जो दूसरे जीवों के हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा जाती है कि वे आर्त होकर छटपटाने कराहने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है सक्तभिर्िंद पाल अ शंकु तोमर सायकस्तुअग्रह ग्य जीवघातक चलते समय उनके ऊपर शक्ति भिंदीपाल शंकु तोमर बाण और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है स्वाभिर्व्याघ्रैर्क का भाथ समी राक्षसी मांसघाति कुत्ते बाघ भेड़िए और कौे उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं महिहे मृग सू करथा भक्ष माण्वान गंतव्यम मांस खाद के जो लोग मांस काते हैं उन्हें उस मार्ग में चलते समय भैसे मृग सुअर और चितकबरे हरिणोट पहुंचाते और उनके मांस काट कर खाया करते हैं सुचितुंडा भी मक्षिका भी समन्तः तुद्यमान चंतव्यम पापीष्ठ बाल घात जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें चलते समय सुई के समान तीखे डंक वाली मखियाँ चारों ओर से काटती रहती हैं विश्रभम स्वामनम बत्रम स्त्रियम्बा घंती ये नराह सस्ते निर्भिद्यमान गंतव्यम जम साधनम जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुर के मार्ग पर चलते समय यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं भक्ष मजंत जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उनके दुख पहुँचाते हैं उनको चलते समय राक्षस और कुत्ते काट खाते हैं ये हर ते च वस्त्राणी शैयाप्रवरण चेजाते विद्रुता नग्ना पिशाचा युवत्थम जो दूसरों के कपड़े पलंग और बिछौने चुराते हैं वे उस मार्ग में पिशाचों की तरह नंगे होकर भागते हुए चलते हैं गास्धान्यम हिरण्यम वलाक्षेत्र गृहम तथा ये हर ते दुरात्मा पासाण का जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ अनाज सोना खेत और गृह आदि को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूकृत्तों के हाथ से पत्थर जलती हुई लकड़ी डंडे काठ और बेत की छड़ियों की मार खाते हैं तथा तो उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है ब्रह्मस्वं हरती है नरानरक निर्भया आक्रोशंती है ये नित्य प्रहरती चे तुजान शुष्क निब्धाते छिन्दम जिह ना, नाशिका पूछचोड़ी पुये चोड़ी तक दुर्गंधा भक्षा से जाम्बुक चाण्डा भीषण ही चंद तो रोशंत करुण कर घोरम ग छति जो मनुष्य यहाँ नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते हैं उन्हें गोलियां सुनाते हैं गालियां सुनाते हैं और सला मारते रहते हैं वे जब यमपुर के मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है उनके जीभ आँख और नाक काट ली जाती है उनके शरीर पर दुर्गंधित पीव और रक्त डाला जाता है गेजर उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं इससे वे करुणा युक्त भीषण चिल्लाते रहते हैं स्वेहस जीवन तो वर्ष कोटिस्तो कोंते वेदना यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षों तक अनेक प्रकार के पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं तथा मुक्ता कालोके यहाँ व्यष्ठा क्रमित्व गति जन्मकोटिशतम राज तदनंतर समयानुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में सौ करोड़ जन्मों तक निष्ठा के कीड़े होते हैं अदतदानागछते शुष्कतालुका अन्नम पानी यथितम प्रार्थियंत पुनः पुनः दान न करने वाले जीवों के कंठ मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा तो वे चलते समय यमदूतों से बारम्बार अन्न और जल माँगा करते हैं स्वामीन बुभक्षा तृष्णता गंत नैवाद्यस स्वामिन दीयता स्वामीन पानीय दीयता ब्रुवंतस्त दूतए प्राप्यन्ते वै यमा वे मालिक हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं अब चला नहीं जाता कृपा करके हमें अन्न और पानी दे दीजिए इस प्रकार यातना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं ब्राह्मणे भाना नाना रूपाणी पांडव ये प्रयक्ष विप्रेभ्य सुखम जानते तत्फल पांडुपुत्र जो ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं वे सुख प्रयोग उनके फल को प्राप्त करते हैं अन्नम ये च प्रयक्षनते ब्राह्मणेभ्य श्रोत्रियेभ्यो विशेषेण प्रत्या परमया युता तैर्मा महात्मा तेन चैत्रेय महाल सेम बहस्त्री अवसरो भी, भी महापथम जो लोग ब्राह्मणों को उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं उस महान पथ में सुंदर स्त्रियां और अप्सराएं उनकी सेवा करती रहती हैं ये च प्रभासंते सत्यम संत सत्यम निष्कलम संवच ते चमलाभ्रामि भ्राम जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं वे निर्मल बादलों के समान बैल जुटे हुए विमानों द्वारा जम में जाते हैं कपिलाद्यान पुण्याना ना ब्राह्मणेभ्य प्रयक्षति श्रोत्रेभ्यो विशेषतः तेजान्तमलनाभ विमेजित वै वस्वतः पुरप्य जब सरोता जो ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषतः श्रोतियों को कपिला आदि गौवों का पवित्र दान देते रहते हैं वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं वहां अफ्सराएँ उनकी सेवा करती हैं उपानहो चत्रसना चिप्रभ्यो ये प्रयक्षति वस्त्राण तेजान्त स्विर्शैर्वापी ही कुंजर हीरप्यलंकृता धर्मराज पुरम सौवर्ण छत्र सोभिता जो ब्राह्मणों को छाता जूता सैया आसन वस्त्र और आभूषण दान करते हैं वे सोने के छत्र नगाए उत्तम घनों से धज धज घोड़े बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं ये फलाण प्रयक्षंते पुष्पाणि सुरभिणी च हंसयुक्त विमान स्थित धर्म पुर जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं वे मनुष्य हंसयुक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं ये प्रयक्षंते विप्रेभ्यो विचित्र घृता ते वज्रंत्य मा भ्राह्मे विमानायपुरम तत्प्रेतनास्थस्य नानाजन सम समकुल जो ब्राह्मणों को घी तैयार किए हुए भाति भक्ति के पकवान दान करते हैं वे वायु के समान बेग वाले सफेद विमानों पर बैठकर नाना प्राणियों से भरे हुए यमपुर की यात्रा करते हैं पानीयम जे प्रयक्षत प्रजीवनम् ते प्रसुप्ता सुखम जहां ते भंस जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं ये तिलम तिलधेनुम व घृतधेण मथा पिवा श्रोत्रियेभ्य प्रयक्ष सौम्य भाव समूर्यमंडल संस्त गंधर्वस्वत पुर नृप राजन जो लोग शांत भाव से युक्त होकर श्रोत्रि ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या घृत की गौ का दान करते हैं वे मंडल के समान तेजस्वी निर्मल विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज के नगर में जाते हैं तेज वाप्य कृपास् तटाका शना च दीर्घकांड सजलाश्चलाश जान जाभे दिव्य घंटा नित् चाम्रेस्थ वृत्च विद्यमान महाप्रभा नृत्यता महात्मा गच्छती यमु जिन्होंने इस श्लोक में बाऊी कु पोखरे पोखरिया और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं वे चंद्रमा के समान उज्ज्वल और दिव्य घंटरानाथ से निदृत पैमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं उस समय वे महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चबड़ लाया करते हैं ये शाम देव अगृि चित्र मनोहराणी कांता दर्शनी दर्शनी आजंत्य मलाभ्राभ विमे वायुवेगी तत्पुर प्रेतना सनपदाकुल जिनके बनवाए हुए देव मंदिर यहाँ अत्यंत चित्र विचित्र विस्तृत मनोहर सुंदर और दर्शनीय रूप में शोभा पाते हैं वे सफेद बादलों के समान कांतिमान एवं हवा के समान वेग वाले विमानों द्वारा नाना जनपदों से युक्त यमलोक की यात्रा करते हैं वै वस्वतम च पश्यंते सुखचित्तम सुखास्थितम यमेन पूजितांते देवतालोक्यता तथा वहां जाने पर वे यमराज को प्रसन्न और सुखपूर्वक बैठे हुए देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं काष्ठपादुकताया तध्वान सुखम दरा सौवर्ण अणिपीठे मणिपीठेतु तो पादम कृत्ता तो रथोत्तम ही खड़ाऊ और जलदान करने वाले मनुष्यों को उस मार्ग में सुख मिलता है वे उत्तम रथ पर बैठकर सोने के पीढ़े पर पैर रखे हुए यात्रा करते हैं आराम वृक्षचंडाश्चंद्रो रोपयती च ये नाम संवर्धय चाव्यग्रम फलपुष्पो प्रशोभित वृक्षायासु रम्यासु शीतलासु सोलंकृता यांत वाहन दिव्य पूज्यमान जो लोग बड़े बड़े बगीचे बनवाते और उसमें वृक्षों के पौधे रोपते हैं तथा शांतिपूर्वक जल से सींच कर उन्हें फल फूलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं वे दिव्य वाहनों पर सवार हो आभूषणों से सज धजकर वृक्षों के अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुषों द्वारा बारंबार सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं अश्वयानम तो गोयानम अस्थियानम अथा विवाह विप्रेभो प्रयक्षनते विप्रेभ्यो मि कम जो ब्राह्मणों को घोड़े बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं वे सोने के समान विमानों द्वारा जम में जाते हैं भूमिदाजां तम लोकम सर्व का उदिता दित्य विमाने शही विमान भूमिधान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं सुगंध गयोगान पुष्पाणी सुर चम भक्त्या प्रयक्षनते भक्त परमयायुता सुगंध सुच्रभाषण जानैर्चिप्यलंकृता जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्त पूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं वे सुगंधपूर्ण सुंदर वेश धारण कर उत्तम से मान हो सुंदर हार पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीप दीपदान करने वाले पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी भवान से दसो दिशाओं को दिप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांत्यमान स्वरूप से यात्रा करते हैं भय धर्मराज पुरम पूरा जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं वे सोने के चबूतरे से युक्त और प्रातः कालीन सूर्य के समान कांति वाले गृहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं पादाभ्यंगम सिंगम पानम पाद्रेस्वर मालय जो ब्राह्मणों को पैरों में लगाने के लिए उपटन सिर पर मलने के लिए तेल पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं वे घोड़े पर सवार होकर यमलो की यात्रा करते हैं विस्त्राम का जो रास्ते के थके मादे दुर्बल ब्राह्मणों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं वे चक्रवाग से जुटे ही विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं स्वागत नोज ये दासन हिट चन स गध्व सुखम परम नि जो घर पर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं नम सर्वसहायाभ्या चैत्यभिक्षा दिने दि नमस्कोति काम स सुखम जाति तत्पथम जो प्रतिदिन नमः नम सर्वसहाभ्य ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करता है वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करता है नमोतु तो विप्रदत्ता ए तेवं वादी इधने इधने भूमि महामते सर्वकामय सत्यात्मा सर्वूषण भूषि या न्ये न सुखम वै वस्वताल प्रतिदिन प्रातः काल बिछौनों से उठकर जो नमोस्तु विप्रदत्ता ये कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखता है वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा को जाता है। जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा दम्भ और असत्य से बचे रहते हैं वे भी सार, सारस युक्त विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं ये केन चाप्येक विभर्जिता हंसयुक्त विमान जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते हैं और दम्भ तथा असत्य से दूर रहते हैं वे हंस युक्त विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक को जाते हैं चतुर्थन चुक्तेन वर्तनते ये जिते या ते धर्म नगर यान बरही जो, जो जितेन्द्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं वे मयूर युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं तृतीय दिवसे नेह भुंजते ये जितेन्द्रिया तेपि हस्तिर इंद्र ती तथम कण जो जितेन्द्र पुरुष यहाँ तीसरे दिन भोजन करते हैं वे भी सोने के समान उज्जवल हाथी के रथ पर सवार हो जम जाते हैं षष्ठा कालिकवजस्तु वर्ष में ही कम तो वर्तते काम क्रोध विनिर्मुक्त जितेन्द्रिय सी कुछ स्तौ जो एक वर्ष तक छह दिनों के बाद भोजन करता है और काम क्रोध से रहित पवित्र तथा सदा जितेंद्र रहता है वह हाथी के रथ पर बैठकर जाता है रास्ते में उसके लिए जय जै जयकार के शब्द होते रहते हैं पक्षोपवासिन हो जाती जान शार्ध उलज धर्मराज पूराम रमजम दिव्य स्त्री गणसेवितम एक पक्ष उपवास करने वाले मनुष्य सिंह जुते हुए विमान के द्वारा धर्मराज के रमणीय नगर को जाते हैं जो दिव्य स्त्री समुदाय से सेवित है ये चमार उपमाथम दही कुरयत इंद्रिया देपी सूर्योदय प्रख्य ही यहाँ यमालय जो इंद्रियों को वश में रखकर एक मास तक उपवास करते हैं वे भी सूर्योदय की भांति प्रकाशित विमानों के द्वारा यमलोक में जाते हैं गौ कृत स्त्री कृत चत्या हत्या कन्या भी सेव्य मान रवि प्रभा जो गौों के लिए स्त्री के लिए और ब्राह्मण के लिए अपने प्राण दे देते हैं वे सूर्य के समान कांतिमान और देव कन्याओं से सेवित हो की यात्रा करते हैं ये दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे हंस और सारसों से युक्त विमानों के द्वारा उस मार्ग पर जाते हैं पर पीड़ा तत्पथं तत्पथम सम्मुख जानते विमानी कांचनोज्वलि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपने कुटुंब का पालन करते हैं वे सुवर्ण में विमानों के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं दक्षिणात्य प्रति में अध्याय समाप्त